महाभारत शांति पर्व अष्टपंचाशतमो अध्याय भीष्म द्वारा राज्य रक्षा के साधनों का वर्णन तथा संध्या के समय युधिष्ठिर आदि का विदा होना और रास्ते में स्नान संध्यादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर अस्तनापुर में प्रवेश भीष्माच एक तत्ते राजधर्माण नवनीतम युधिष्ठिर बृहस्पति भगवान न्याय धर्मम प्रशंसती भीष्मी कहते हैं युधिष्ठिर यह मैंने तुमसे जो कुछ कहा है राजधर्मरूपी दूध का माखन है भगवान बृहस्पति इस न्यायानुकूल धर्म की ही प्रशंसा करते हैं विशालाक्ष भगवान काव्य महातपा सहसत्राक्षो महेंद्रश्च तथा प्राचेतसो मनु भरद्वाज भगवान्तः गौरशिरा मुनि राजस्त्र प्रणेता ब्रह्मवादि रक्षाबे प्रशंस धर्म धर्म भृतां वर राजावता साधनम चात्रु इनके सिवा भगवान् विशाला महतपस्वी शुक्राचार्य सहस्रनेलेन्द्र प्राचेतस्मु भगवान भरद्वाज और मुनिवर गौरीशीरा ये सभी ब्राह्मण भक्त और ब्रह्मवादी लोग राजशास्त्र के के हैं ये सब राजा के लिए प्रजा पालन रूप धर्म की ही प्रशंसा करते धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कमल ने अन्युधिष्ठिर इस रक्षात्मक धर्म के साधनों का वर्णन करता हूँ सुनो चौरसिश काले दान अमस्रा युक्त दानम न चादान अयोगे नुधिष्ठि सता संग्रहणम धर्य दाक्ष्यं सत्यम प्रजात अनार्जवैरार्जवैश्चुपेदनम केतना जीर्णाक्षा चीदताधस्तंड काल चोदित साधूनापरिग कु कुलीना धारण निश्चय निचेयाना सेवा बुद्धिमतामपि बलानाम बुद्धिमता बलाना हर्षण निजावेक्षण कार्ये खेदकोश्च विवर्धन पुरगुप्तीर विश्वास पौसात तथा अरीमध्यस्थ मिराम अथावच्चावेक्षण उपजापृत आत्मन पुदर्शनम्वास स्वयं परयाश्वासनम तथा नीतर्माशरण निथान ऋपुणनम चावर्जनम युधिषि गुप्तचर जासूस रखना दूसरे राष्ट्रों में अपना गतिविधि राजदूत नियुक्त करना, सेवकों को उनके रखते हुए समय पर वेतन और भत्ता देना, युक्त से कर लेना अन्याय से प्रजा के धन को न हड़पना सत्पुरुषों का संग्रह करना शूरता कार्य दक्षता सत्य भाषण प्रजा का हित चिंतन सरल या कुटिल उपायों से भी शत्रु पक्ष में फूट डालना पुराने घरों की मरम्मत एवं मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना दिन दुखियों की देखभाल करना अनुसार शारीरिक और आर्थिक दोनों प्रकार के दंड का प्रयोग करना साधु पुरुषों का त्याग न करना कुलीन मनुष्यों को अपने पास रखना संग्रह योग्य वस्तुओं का संग्रह करना बुद्धिमान पुरुषों का सेवन करना पुरस्कार आदि के द्वारा सेना का हर्ष और उत्साह बढ़ाना नित्य निरंतर प्रजा की देखभाल करना कार्य करने में कष्ट का अनुभव न करना कोष को बढ़ाना नगर की रक्षा का पूरा प्रबंध करना इस विषय में दूसरों के विश्वास पर न रहना पुरवासियों ने अपने विरुद्ध कोई गुटबंदी ही की हो तो उसमें फूट डलवा देना शत्रु मित्र और मध्यस्थों पर यथोचित दृष्टि रखना दूसरों के द्वारा अपने सेवकों में भी गुटबंदी न होने देना स्वयं ही अपने नगर का निरीक्षण करना स्वयं किसी पर भी पूरा विश्वास न करना दूसरों को आश्वासन देना नित्य धर्म का अनुसरण करना सदा ही उद्योगशील बने रहना शत्रुओं की ओर से सावधान रहना और नीच कर्मों तथा दुष्ट पुरुषों को सदा के लिए त्याग देना ये सभी राज्य की रक्षा के साधन हैं। राजधर्म श्लोका ने राजाओं के लिए उद्योग के महत्व का प्रतिपादन किया है उद्योग ही राजधर्म का मूल है इस विषय में जो श्लोक है उन्हें बताता हूँ सुनो उत्थान मृतम लब्धम उत्थान सुराहता उत्थान महेंद्र दिवी हचा देवराज इंद्र ने उद्योग से ही अमृत प्राप्त किया उद्योग से ही असुरों का संहार किया तथा उद्योग से ही देवलोक और इलोक में श्रेष्ठता प्राप्त की उत्थान वीर पुरुषो वागवीरा न उत्थान वीरावीरा रमयंत उपास जो उद्योग में वीर है वह पुरुष केवल वागवीर पुरुषों पर अपना आधिपत्य जमा लेता है वागवीर विद्वान उद्योग वीर पुरुषों का मनोरंजन करते हुए उनकी उपासना करते हैं उत्थानहीनो राजा हे बुद्धिमी नितस अधर्षणीय शत्रुण भुजंग इव निर्विश जो राजा उद्योगहीन होता है वह बुद्धिमान होने पर भी विषहीन सर्प के समान सदैव शत्रुओं के द्वारा परस्त होता रहता है न च शत्रु दुर्बल बलि ये दहत्य बलवान पुरुष कभी दुर्बल शत्रु की भी अवहेलना न करे अर्थात उसे छोटा समझकर उसकी ओर से लापरवाही न दिखावे क्योंकि आग थोड़ी सी हो तो भी जला डालती है और विष कम मात्रा में हो तो भी मार डालता है एक अंगेना समूत शत्रु दुर्ग मुश्रिता सर्वता देशम सम अपिराज्य समुदि चतुरंगणी सेना के एक अंग से भी संपन्न हुआ शत्रु दुर्ग का आश्रय लेकर समृद्धशाली राजा के समूचे देश को भी संतप्त कर डालता है राज्योंद वाक्यम जयाथ लोकसंग्रह ये सैत्कार आर्जन नम्भनाथ लोकस्थर्मेष्ठा आचरी क्रिया राजा के लिए जो गोपनीय रहस्य की बात हो शत्रुओं पर विजय पाने के लिए वह जो लोगों का संग्रह करता हो विजय के ही उद्देश्य से उसके हृदय में जो कार्य छिपा हो अथवा तो उसे जो न करने योग्य असत् करना हो वह सब कुछ उसे सरल भाव से ही छिपाए रखना चाहिए वह लोगों में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सदा धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान करे राज्य सुमहतंत्र धार तेनात्मी नक्यम मृदना वो माया संथान राज्य एक बहुत बड़ा तंत्र है जिन्होंने अपने मन को में नहीं किया है ऐसे क्रूर स्वभाव वाले राजा उस विशाल तंत्र को संभाल नहीं सकते इसी प्रकार जो बहुत कोमल प्रकृति के होते हैं वे भी इसका भार वहन नहीं कर सकते उनके लिए राज्य बड़ा भारी जंजाल हो जाता है राज्यम सर्वामिषमित्यम आर्थार्य युदे थेरा। युदे थेरा। राज्य सबके उपभोग की वस्तु है अतः सदा सरल भाव से ही उसकी संभाल की जा सकती है इसलिए राजा में क्रूरता और कोमलता दोनों भावों का समिश्रण होना चाहिए यद्यप्य विपत्ति साक्ष प्रजा सौप्यस्य विपुल धर्म एवं वृत्ता ही प्रजा की रक्षा करते हुए राजा के प्राण चले जाए तो भी वह उसके लिए महान धर्म है राजाओं के व्यवहार और बर्ताव ऐसे ही होने चाहिए एसते राजधर्माण समर्णित भूयस्ते यत्र संदेह तद्रोही कुम कुरुश्रेष्ठ यह मैंने तुम्हारे सामने राजधर्मों का लेश मात्र वर्णन किया है अब तुम्हें जिस बात में संदेह हो वह पूछो वैशंपान वैशंपावाच तथो व्यास भगवान्दस्थान वासुदेव कृप्च वा सातकी संजय तथा साधु साधवीति संघ्रृष्टा पश्चिमि वर्ण अस्तुमचर व्याघ्रम भीस्मं धर्म भृतांबर वैशंपाजी कहते हैं जन्मेजय जे का यह वक्तव्य सुनकर भगवान व्यास देवस्थान अश्म वसुदेव नंदन श्री कृष्ण कृपाचार्य साकी और संजय बड़े प्रसन्न हुए और हर्ष से खिले हुए मुखो द्वारा जी की भूरी भूरी प्रसन्नता करने लगे तत्दी नीष्म स्वदान स्वदेह रक्षा मन ही मन दुखी हो दोनों नेत्रों से आशू भरकर, दोनों नेत्रों में आँसू भरकर धीरे से भीष्मी के चरण छुए और कहा पितामह इस समय भगवान सूर्य अपने किरणों द्वारा पृथ्वी के रस का शोषण करके अस्ताचल को जा रहे हैं इसलिए अब मैं कल आपसे अपना संदेह पूछूंगा प्रदक्षिणे कृत्य तदनंतर ब्राह्मणों को प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण कृपाचार्य तथा युधिठिर आदि ने महानदी गंगा के पुत्र भीष्मी की परिक्रमा की फिर वे प्रसन्नता पूर्वक अपने रथों पर आरूढ़ हो गए तथा सूर्य फिर धृष्वती नदी में स्नान करके उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे शत्रु संतापी वीर पूर्वक संध्या तर्पण और जप आदि मंगलकारी कर्मों का अनुष्ठान करके वहाँ से हस्तिनापुर में चले आए इसी महाभारते शांति परमि राजधर्मानुशासन परमि युधिष्ठिरादि स्वस्थानं गमने अष्ट पंचाशत इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में युधिष्ठिर आदि का अपने निवास स्थान को प्रस्थान विचक अंठावनवा अध्याय पूरा हुआ